प्रते क्रिया दे कार्य नैतन्य कार्य कारण लगभग स्वयं प्रकाशोति विषयो म कार्यकाराते जीवयति कथंचिस्मत्षय जंतु क्षेत्र न खलु खल जीविदा ये बात कहते हैं ये हमको ये तीन बात मालूम पड़ते हैं हमारे अनुभव का ये विश्लेषण है एक तो हम करता है ये काम किया ये काम किया ये काम किया दूसरे मालूम पड़ता है कि हम भोगता हम भोगते हैं सुखी दुखी होते हैं और तीसरा मालूम पड़ता है कि हम जानते हैं ये तीनों बात जो अपने में मालूम पड़ती है ये खास अपनी है कि दूसरे से उधार ली हुई है ये अध्यारोप करना ना? ये अपने नध्यारोप की हुई है ये अपना स्वरूप है तो अध्यारोप को समझो अध्याहार अध्याहार माने उधार है ना जैसे दूसरे के घर से कोई चीज उधार ले ली जाए तो वो अपनी नहीं होती है दूसरे की मोटर मांग के ले आओ तो मोटर अपनी नहीं हो जाती इसी प्रकार ये कर्तापन ये भोपतापन ये ज्ञातापन हम इंद्री और अंताकरण से उधार लेकर के अपने में थोप लेते हैं आरोपित कर लेते हैं इसलिए ये अध्याहार है ये अध्यारोप है ये अभ्यास है ये वास्तविक नहीं है और जो चीज अपनी नहीं होती है वो चाहे असली हो चाहे नकली हो उससे अपनी कोई हानि या अपना कोई लाभ नहीं होता है तो ये अध्यारोप शब्द का है ना? इसे तो अधिमाने ऊपर और आरोप माने थोपना एक के ऊपर दूसरे को थोप देना इसका नाम हुआ अध्यारोप एक अधिमाने ऊपर एक के ऊपर दूसरे को डाल देना इसका नाम हो अध्यास है और जो चीज स्वयं में नहीं है सूत्र में नहीं है उसको पिछले पिछले सूत्र से ले लिया, तो अध्यहार कर दिया उधार ले लिया, अपने घर में नहीं है दूसरे के घर से इसको अध्याहार बोलते हैं। तो अब देखो ये कर्तापन भूक्तापन और प्रमातापन ये तीनों में अहम प्रत्यय अहम प्रत्यय मालूम करता है प्रत्यय माने वृत्ति अहमपने का व्यवहार वृत्ति प्रत्यय व्यवहार हो ना र्तनम वृत्ति बर्ताव का नाम वृद्धि है शब्दोच्चारणम सुण होगा व्यवहार किसको कहते हैं बोलना या सोचना बोलना भी व्यवहार है सोचना भी व्यवहार है तो वृत्ति माने बोलना या सोचना तो ये जो अपने में कर्तापना भोक्तापना और ज्ञातापने का प्रमातापने का जो व्यवहार है इसमें भी देखो एक विवेक आपने बनाते हैं जो प्रमा और प्रमाता है वो तो भीतर ही मालूम पड़ता है अपरोक्ष ज्ञातापना भी अपरोक्ष है ए? और जो ये मैंने जान लिया ये मैंने नहीं जाना ये जो जानना है प्रमा है ये भी अपरोक्ष है लेकिन घटम हम जाना है घट में दोहरी बात है घट कर्मत्व न माने हमारी वृत्ति के विषय के रूप से कर्म के रूप से घट ग्रहित होता है तो घट जो है वो वृत्ति का कर्म भी है और वृत्ति रूप भी है तो वृत्ति रूप से अपरोक्ष है और घट रूप से वृत्ति के कर्म के रूप से प्रत्यक्ष है दो विभाग अब आप देखो तो इसमें एक सूक्ष्म चर्चा सुनाता है सूक्ष्म चर्चा क्या है सूक्ष्म चर्चा करने कहने से आप चौकन्ने होके जरा सुने तो विज्ञानवादी बहुत मानते हैं कि असल में ये घट आदि जो है वृत्ति के कर्म नहीं होते कर्म प्रतीक होते हैं। इसलिए घट भी आंतर प्रत्यय रूप ही है वृत्ति रूप ही है वास्तव में बाहर घट नहीं है अब इस पर देखो वेदांतियों का तर्क वो कहते हैं की जिस समय तुमको सीप में झूठी चांदी दिखती है और जिस समय बाजार में रखी हुई सच्ची चांदी देखती है इसमें तुमको तो भेद है कि नहीं है तो बोले भेद तो है सच्ची चांदी से तो काम होगा बनेगा अर्थकारिता होगी सच्ची चांदी में और चीज की चांदी में तो अर्थकारिता नहीं होगी तो भेद तो हो गया कब भेद हो गया तो देखो दीप में जो चांदी है वो केवल प्रत्यय रूप है और असली जो चांदी है वो प्रत्यय रूप भी है और प्रत्यय विषय रूप भी है विषय रूप भी है ये व्यावहारिक है अब देखो आप वेदांत का विचार करते हो तो थोड़ी थोड़ी बात तो ऐसी आपको सुननी पड़ेगी है ना अभी अगर नहीं कहोगे तो कहानी वाला वेदांत सुनाना पड़ेगा है तो किस्सा तो तो सुना देंगे आपको अच्छा तो अब ये देखो जो विषय है वो तो इदम वृत्ति का कर्म है है ना? अयं घट व्यवहार में है और अहम घटम जाना मी प्रत्यय रूप है वो क्रमारूप है मैंने घड़े को देख लिया है कैसा है क्या हम घटक यहाँ हम जाना नहीं मैं घड़े को जानता हूँ प्रमाता भी है तो क्रमेय जो हुआ वो तो कर्मत्व लेना प्रत्यक्ष हुआ और प्रमात्व और प्रमात लेना अपरोक्ष हुआ परमा रूप से माने यथार्थ ज्ञान के रूप में और जानने वाले के रूप में अपरोक्ष हुआ अपरोक्ष हुआ माने इसका भी माने समझ प्रत्येक पद का अर्थ जो है ना प्रत्येक पदार्थ का लक्षण होता है आ, बिना लक्षण के पदार्थ की सिद्धि नहीं होती है प्रत्येक पदार्थ का लक्षण होता है तो अपरोक्ष का क्या अर्थ है देखो अक्षण परोक्ष जो इंद्रियों से परे हो उसको परोक्ष कहते हैं है ना? अक्षम अक्षम प्रति इति प्रत्यक्षम प्रत्येक इंद्रिय के सामने रहकर जो अलग अलग हो उसको प्रत्यक्ष कहते हैं शब्द स्पर्श रूप गंध अक्षम अक्षम प्रति झिद्यते प्रत्येकम अक्षम अश्नुत है प्रत्येकम अश्नुत प्रत्येक इंद्रिय का अलग अलग होता है तो प्रत्यक्ष है और जो इंद्रियों से परे है तो परोक्ष है और जो न प्रत्यक्ष है घटपट के समान और न परोक्ष है स्वर्ग आदि के समान साफ भाष रहा है उसको बोलते तो है अपरोक्ष भी दो तरह का खास है दंतया और अहंतया देखो दुनिया को देखने का नतीजा क्या निकलता है तो एक मत ऐसा है कि दुनिया को देखने का तीन नतीजा निकलता है तीन फल होता है संसार को देखने का तो ये चीज छोड़ने लायक है ये चीज पकड़ने लायक है और ये चीज उपेक्षा करने योग्य है ये यो तीन पल दुनिया को देखने का निकल कर देखो इसका नाम फल ही नहीं हुआ क्योंकि तो असल में तो फल एक होना चाहिए यथार्थ ज्ञान ही एक फल होता है प्रमे असल में फल है परागर्थक प्रमेसु जहां फलत्व न सम्मता प्रमामाने यथार्थ ज्ञान प्रमाण का प्रमाण का फल आख से देख के कान से सुन के नाक से सूंघ के जीप से चढ़ के त्वचा तो से छू के बुद्धि से विचार करके हम जिस परिणाम पर जिस नतीजे पर पहुंच गए ये ऐसा है ये ऐसा है यह जानना ही असल में फल है इसी का नाम प्रमाण है तदव तत्प्रकार को अनुभव जो चीज जैसी है उसको वैसा समझ जाना इसका नाम प्रमा है भगवती तत्प्रकार को अनुभव जो चीज जैसी है उसका वैसे रूप में अनुभव करना इसका नाम प्रमा है और यदि प्रमा जो है वो भिन्न भिन्न होती रहे फूटती रहे यथार्थता तो का ज्ञान ही प्रमा है देखो एक ही प्रयत्न में तीन चीज दिखती है कर्म इंद्रियों से मैं करता हूं ज्ञान इंद्रियों से और मन से मैं भोगता हूं और बुद्धि से मैं ज्ञाता हूँ परंतु जो तुदस्त चैतन्य है वो बिल्कुल निराला है ता में एक श्लोक आया है कि तो देखो दृश्य तो अचेतन है और ये कूटस्थ आत्मा चेतन है तो जो पीटस्थ चेतन को देह के भेद से भिन्न भिन्न मानता है उसको महामोह रूप अजगर ने निकल लिया है ऐसा श्लोक शुभ संता में है अचेतने जगती हाँ। वेद इस अचेतन जगत में जो साक्षी में साक्षी का वेदन करते हैं उनको ब्रह्महत्या का दोष लगता है अच्छा दिया जैसे किसी का गवाह तोड़ना कानूनी अपराध है कि नहीं गवाह कोई सच्ची गवाही देने वाला हो उसको तोड़ फोड़ करना है ना? उसकी समझ को उल्टी बना देना उसको रिश्वत देना ये जैसे पाप है ऐसे जो एक साक्षी सारे अतीतन को जान रहा है उस साक्षी को तोड़ फोड़ करके देह भेद से भिन्न भिन्न करना अच्छा तो हमको तो एक दिन एक बात मिली को तो बहुत खुशी हुई थी सुख मिला था अब आप लोगों को होगा कि नहीं सो तो तो भगवान जाने और आप जानो वो क्या बात है कि हमको हमने पढ़ा था उन दिनों यूरोपीय दर्शन हिंदी में शुरू शुरू नहीं निकला था नागरी प्रचारनी सभा से पंडित अवतार शर्मा ने गो दर्शन नाम की पुस्तक लिखी थी तो वो मैंने पढ़ी थी तो उसको पढ़ करके और उसकी भूमिका पढ़ करके मैं इस नतीजे पर पहुंचा था और उन्हीं दिनों हैकले का निकला था विश्व प्रपंच हिंदी में जर्मन फिलॉसफर वो तो जो है ना क्या नाम डार्बिन डार्बिन का गुरु वो उस पर जो भूमिका निकली थी वो तो उस सारा पढ़ के हमारे मन में क्या नतीजा निकला कि असल में जगा दुवैत सृष्टि सारी जगा द्वैत है आपको आजकल का विज्ञान यही मानता है वो बोला अभी विज्ञान उससे आगे नहीं गया सर इस संपूर्ण जगत जो है वो अचेतनाइ है सत्ता द्वैत है जगत के मूल में एक सत्ता है और वो अद्वितीय है उसमें मैं और तुम का भेद नहीं है चार बात दर्शन से और इसमें क्या फर्क है चार बात बर्तन मूल भूत सत्ता को चार रूप में मानता है और ये केवल एक रूप में मानते हैं चार बात से आगे ये इतने बढ़े हैं कि उसने चार भूत को चार माना है न और दुनिया को उसी चार भूत से बनी हुई एक माना और इन इन जड़वादियों ने जडाद सिद्धांत का आविष्कार किया हमको बड़ा आनंद आया बोला क्या आनंद आया कि जड़ सत्ता एक है तो ये अनेक क्यों भासती है बोले प्रत्येक माने वृत्तियों के भेद से हो आंख की वृत्ति कान की वृत्ति नाक की वृत्ति जीभ की वृत्ति त्वचा की वृत्ति एक सब वृत्ति है।, है ना मन की वृत्ति बुद्धि की वृत्ति के देव से एक जड़ सत्ताईस रूप स्पर्श रूपंध के रूप में भाग रही है बाद में तो ये बात हमको भागवत में मिली बहुत मजेदार अब आपको देखो हम बिल्कुल वेदांत की बात आपको सुनाते हैं भागवत के तीसरे स्कंध में कपिल देव देवभूति को उपदेश कर रहे हैं यथेन इंद्रिय पृथक द्वार अर्थो बहुगुण आश्रय व दृश्यते तद्वत् भगवान शास्त्री जैसे इंद्रियों के द्वार अलग अलग हैं जैसे कान नाक पृथक इंद्रियों के, के दरवाजे अलग अलग है अर्थो बहुगुणाश्रय एक सत्ता एदा? एक इंद्रिय से शब्दवती मालूम पड़ती है और एक इंद्रिय से रूपवती मालूम पड़ती है एक इंद्रिय से स्पर्शवती मालूम पड़ती है परंतु सत्ता एक है अखंड है वृत्ति के भेद से ही दृश्य सत्ता में भेद भासता है अब आओ हम कहते हैं इस वृत्ति का जो विषय है वो एक है और तुम कहते हो कि वृत्ति के भेद से अनेक भाषा है अब हम कहते हैं वृद्धि का आश्रय एक है और वो वृत्ति के भेद से अनेक भाषा है जैसे सत्ता दृश्य रूप से एक होने पर भी वृत्ति के प्रत्यय के भेद से अनेक भागती है वैसे ही इस वृत्ति का साक्षी भी एक होने पर भी वृत्ति के भेद से अनेक भाषा यही बात तो भागवत में कही गई ना अर्था सत्ता बहुश्रय शब्दाध्याश्रय नाने वो तदव भगवान शास्त्री वैसे ही भगवान भी, भी शास्त्र संस्कार जन्य वृत्ति के भेद से नाना भागते हैं असल में नाना नहीं है असल में नाना नहीं है तो आप जैसे सामने वाले के एकत्व तो में बहुत्व का हेतु प्रत्यय को तो मानते हो वैसे साक्षाद परोक्ष अपने आप में भी साक्षा दरोक्ष अपने आप में भी जो नानात्व है वो कर्म प्रत्यय भोग प्रत्यय है और बोध प्रत्यय इनके भेद से अपने में कर्तापना भोक्तापना बोधापना अलग अलग भागता है नहीं तो प्रतिबोध विदिता मतम अमृतत्वम इंदी ने कहा कि संपूर्ण ज्ञानों में एक ही ज्ञान है संपूर्ण सत्ताओं में एक ही सत्ता है संपूर्ण अहमर्थों में एक ही अहमर्थ है आप देखना उपनिषद में ये ब्रह्म सूत्र माने उपनिषदों के अभिप्राय का निरूपण स एवाधस्ता स एवं उपरिष्टार्थ है न स माने धूमा ब्रह्म भूमा भूमा पुरुष का निरूपण किया और सपद से कहा है स्वपद से कहा वही ऊपर वही नीचे वही बाहर वही भीतर उसके सिवाय कुछ नहीं ये उपनिषद है उसके बाद बड़ा मजेदार है असल में हमको ये बात नहीं सुनानी सुनानी उसकी बात अथात एव अखात अहंकारा देश अहम एव अधात अहम एवं उपरिष्ठाप तो मैं ही ऊपर मई हीं बाहर वहीं भी कर बोले ये अहंकार का एक और अहंकार और एक और सर्वात्मा ये बात कैसे बनेगी पहले ब्रह्म का निरूपण किया कि ब्रह्म सर्वात्मा है फिर निरूपण किया कि अहंकार सर्वात्मा है और फिर निरूपण किया अथागव आत्मा देशाहा आत्म वाधस्ता आत्मय व उपरिष्ठा ब्रह्मादेश अहंकारादेश और आत्मादेश ये तीन प्रकार का आदेश आया तो ये तीनों तीन हैं ती हैं। है कि एक है बोले लक्षण को सभी कहीं मिलता है तो लेके ब्रह्म कहने से कोई परोक्ष न मान ले लेना देखो ब्रह्म कहने से ब्रह्म ऊपर ब्रह्म नीचे का होगी कोई चीज ऊपर होगी कोई चीज नीचे आंख बंद करके और सिर ऊपर करके और भीड़ सीधी करके बैठ गए और तनाव बढ़ा शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो क्यों कह सब ब्रह्म है ऊपर ब्रह्म नीचे ब्रह्म ये ब्रह्म वो ब्रह्म तो बोले कि नहीं नहीं वह वह मत करो बाबा ये तुम ही हो अहंकार देखा ऐसा तो मैं ब्रह्म मैं ऊपर मैं नीचे मैं मैं नीचे बोले अरे ये मैं करने से वो है ना प्रत्यय रूप जो अहम प्रत्यय है ना अहम ब्रह्मता का आरोप जा हो जाता है प्रत्यय माने वृत्ति हो प्रत्यय माने मनोवृत्ति मैं ब्रह्म मैं ब्रह्म ऐसा बार बारम्बार सोचना तो ये सोचने ही ब्रह्म सोचने लगो तो ब्रह्म हो गए और सोचना छूट जाए तो फूट जाए कई लोग आके शिकायत करते हैं ना तो महाराज सब सच्चा लगता है पर वृत्ति टिकती नहीं है बोले तो वृत्ति कभी टिकती है जिकने वाली का नाम वृत्ति नहीं है ये तो घर तो में से निकाल देने की चीज है रखने की नहीं है मौजूदा नी न मैं तेरा न तू ये पहुंच जाति मैं मेरी मान करके रोकोगे ना तो ये अहम प्रत्यय अहम प्रत्यय का निमित्त बन जाएगी अच्छा अब बोले थे का आत्मा देव ये हम वृत्ति नहीं है ये अपना आत्मा है आत्मा ये सत्य है बोला ये सत्य है ये ये एक मन को बारंबार बारंबार अभ्यास करके अभ्यास से डाले हुए संस्कार से अनुभव में आने वाली चीज नहीं है ये जैसे सूरज सत्य है जैसे चंद्रमा सत्य है जैसे धरती सत्य है वैसे ही सत्य है और ये सत्य ऐसा है कि इसके बिना कोई तो जिंदा ही नहीं रहता किसी को दूसरा कोई है उसको तो प्राण नहीं मिलेगा तो तीन बात भाजपी है एक तो मैं कर्म करने वाला हूँ ये दुनिया जो है, है ना दूसरे के किए हुए कर्म को या मिथ्या कर्म को स्वप्न में किए हुए कर्म को स्वप्नवत भाषमान कर्म को अपने आप में मान करके मनुष्य रोता है दुखी होता है या करता है स्वप्न के भोग से नारायण सुखी दुखी होता है ये तो वृत्ति मात्र है वस्तु तो सत्ता थोड़ी है और ज्ञाता ज्ञातापमा यहाँ का अपना भी दो तरह का है कल आपको सुनाया था आपको ध्यान में होगा एक तो घट दर्शन मूलक यात्रा जैसे हम दुनिया में कोई चीज देखते हैं वो तो कहते हैं इसको हमने जान लिया जहा ज्ञान में कर्म होता है, है। ज्ञाते घटादि अनि ज्ञानम घटादि ज्ञान करणम हो एक तो करण विस्पत्ति से ज्ञान शब्द बनता है जिससे जाना जाए उसका नाम ज्ञान ओ और एक होता है ज्ञप्तिर ज्ञानम भाव विस्पत्ति से जिसको बोलते हैं भाव विस्पत्ति संस्कृत में हो अब देखो आप किसी भाषा का व्याकरण अगर ठीक ठीक जानते होंगे तो करण विस्पत्ति और भाव विस्पत्ति का अर्थ समझ जाओगे किसी भी भाषा का व्याकरण अगर जानते होंगे तो है न तो अच्छा एक होता है करना और एक होता है करने का अवजार दोनों में आपको फर्क मालूम पड़ता है कि नहीं जैसे वसीला आपके हाथ में है हैं? तो वसीला जो है वो लकड़ी छीलने का औजार है आरा है आ रही है आ रही है, आ रही है। तो वो करण है वो लकड़ी काटने का औजार है और काटना जो है ना काटना काटना ये भाव है और जो चीज काटी जा रही है वो लकड़ी वो काटने का कर्म है तो ज्ञान शब्द से ज्ञान शब्द से जानने का औजार भी बोला जाता है और जानना भी बोला जाता है ज्ञानम ज्ञप्ति ही ज्ञान माने जानना जानना मात्र और ज्ञान माने जिससे जाना जाए सो शोक और जानने का साधन अब जरा आपने मन की ओर देखो। हूं तो यदि आप ऐसा मानोगे कि घरे को जाना कपड़े को जाना हो मकान को जाना हो तो ये सारे ज्ञान आपको विषय काते चाहे ना ये ज्ञान पराधीन ज्ञान हुआ पराधीन प्रकाश हुआ जैसे देखो लाल लाल रंग पीला रंग नीला रंग ये जो रंग रूप है ना रंग प्रकाश है ये पराधीन प्रकाश है अस्त ध्यान में आ जाए बात बोला और सूर्य का प्रकाश जो है वो पराधीन प्रकाश नहीं है स्वाधीन प्रकाश है जब सूर्य का रंग किसी चीज से टकराएगा तो उस चीज के अनुरूप उसको काली नीली पीली प्रकाशित करेगा तो सूर्य का जो प्रकाश है रंग बिना रंग का जो सूर्य प्रकाश है ये ये जो कल्प में से प्रकाश निकलता है नहीं रंगीन है वो हमको तो एक दिन क्या नो तो कदम तो पर सिंघानिया कुछ दिखाने के लिए दे गए थे को हमको समझा रहे थे कि स्वामी जी महाराज वो सब बात समझाते हैं तो बोले गे ये स्वामी जी महाराज बल्ब में से जितने प्रकाश निकल रहे हैं तब में रंग है प्रश्न अभी वैज्ञानिक लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि बिना रंग का प्रकाश बनावे, जैसे सूरज का प्रकाश होता है सूरज के प्रकाश में कोई रंग नहीं है और रंग कहाँ से आता है रंग जब प्रकाश किसी चीज से टकराता है तो उसमें से रंग लेकर के निकलता है तो रंग का जो प्रकाश है रंगात्मक जो प्रकाश है वो पराधीन प्रकाश है है ना और अरंग प्रकाश जो है वो स्वाधीन प्रकाश है स्वयं प्रकाश है अच्छा आप देखो जीतन तो आपका ज्ञान रंगीन होता है काहे से रंगा जाता है होता है और रंजित ज्ञान सामने जिस चीज को देखते हैं ज्ञान उससे टकरा के लौट जाता है जब किसी से टकरा के लौटते इसी को प्रत्यय बोलते हैं प्रत्यय माने प्रतिक्रियात्मक प्रकाश प्रति माने प्रतिक्रिया प्रतिक्रियात्मक प्रकाश किसी चीज से टकरा कर फिर हृदय में उदय होने वाला प्रकाश ये पराधीन है इसीलिए इसमें विषय का आकार होता है बोला बहुत विलक्षण अब देखो आपका ज्ञान तो ये घड़ा है ये कपड़ा है स्त्री है ये पुरुष है यदि बाहर देख देख के होता है हैं? तो आपका ज्ञान पराधीन ज्ञान हो अब पर प्रकाश हुआ हो घड़े की वजह से तुमको ज्ञान हुआ कपड़े की वजह से तुमको ज्ञान हुआ अब न घड़ा हो ना कपड़ा हो न मकान हो और ज्ञान हो ने? देखो क्या मजेदार है तो बोले इसमें भी घटा भाव है इसमें भी फटा भाव है इसमें भी मटा भाव है, का ये प्रतियोगी है, हो, है तो ये प्रतियोगिता अपेक्षा है ना तो अब एक बहुत सीधी बात है कुछ ना बिल्कुल आप यदि ध्यान देंगे तो आपके बैठ बात तो पहले तो ये देख लो कि बाहर के विषय से अनुरंजित जो ज्ञान होता है वो तो ज्ञान का पराधीन रूप है इसमें पर का विवेक करो जो वस्तु का रंग आ गया है प्रकाश में उस रंग से जुड़ा है प्रकाश अब ये देखो कि ना रहे जो स्वयं प्रकाश है वो कैसा है तो ज्ञान का मैं है ना मैं का ज्ञान ज्ञान का मैं कि ज्ञान के मैं और ये दोनों मैं और मेरा बहुत आप जरा अपने साथ मिलाइए असल में घड़े का ज्ञान कपड़े का ज्ञान मिलाने से ज्यादा काम नहीं चलता है बोले ज्ञान मेरा मेरा क्या मेरा ज्ञान बहुत तो बड़ा चढ़ा है जब ज्ञान तुम्हारा हुआ तो ज्ञान दृश्य हो गया ना तुम्हारे अधीन हो गया और तुम्हारा दृश्य और तुम ज्ञान से जुड़ा होते जड़ हो गए अब देखो क्या क्या बात है बोले अच्छा मैं और ज्ञान मैं ज्ञान तो ज्ञान में मैं बना क्यों आरोपित करते हो उस पना विज्ञान में है वह पना विज्ञान में है यह पना विज्ञान में केवल मैं बना क्यों आरोपित करते हो? तो ज्ञान का मैं और मैं का ज्ञान है ना? ये जो संबंध विभक्ति है ये बिल्कुल झूठी है न मैं का संबंध विभक्ति पुरुष की चेतनता और चेतनता का पुरुष ये ज्ञान का मैं और मैं का ज्ञान ये संबंध ज्ञान जो है ना ये संबंध ये मिथ्या ज्ञान है, है ना ज्ञान का इधम और इदम का ज्ञान का असल में ये जो संबंध विभक्ति कहा जो है ये कैसा है ब्राह्मण का शरीर लो बता शरीर के सिवाय ब्राह्मण कहा है, है? या ब्राह्मण और शरीर दोनों जुदा जुदा हो तो शरीर से अलग करके ब्राह्मण को दिखा दो है ना या ब्राह्मण से अलग करके शरीर को दिखा दो है न शरीर और ब्राह्मण एक है ना लेकिन भेद व्यवहार हम कैसे बोलते हैं ब्राह्मण का शरीर इसलिए चेतन का ज्ञान या ज्ञान का चेतन ये संबंध जो भक्ति बिल्कुल झूठी है ज्ञान में वो चैतन्यम चैतन्य में वो ज्ञान है तो इसलिए लोक में जो घटक ज्ञान घटक ज्ञान मैं घड़े को जानता हूँ कपड़े को जानती जो प्रमाता पनी का ज्ञान है ना ये भी जूता है अच्छा अहम जाना मी मत जोरो अहम ज्ञानम तो बोले कि फिर अहम अहम क्यों बोलते हो अच्छा बोलो ज्ञानम ज्ञानम तो बोलते क्यों हो है न एक बार अच्छा फिर हम तो ऐसे भी बोल देते थे हमको कभी किसी महात्मा ने कहा ये अच्छा ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानम तो बोलते क्यों हो एक बार क्यों तो न बोले हमने ऐसे पूछा क्यों न बोले ना। तो बोलना न बोलना जब ज्ञान स्वरूप ही है तो चाहे बोले चाहे न बोले ना? ये केवल न बोलना ज्ञान स्वरूप है ये भ्रांति है बोला बोलना और न बोलना दोनों आरोपी तरीके ही ज्ञान है तो ज्ञान का स्वरूप तो का, तो का तो बड़ा बोलता अब जरा फिर से देखो पहली बार फिर आपको ले चलते हैं। ये इसका बड़ा ही सुंदर हमारे महात्माओं ने किया है तो अब देखो इसमें इसका हक्य निकलता है कि न तो आप पापी हो ना तो आप पुण्यात्मा हो ना तो आप सुखी हो न तो दुखी हो न तो है न किसी के संजोग में सुखी दुखी होने वाले हो न रागी हो न द्वेषी हो न कर्म संस्कार वाले हो न आने जाने वाले हो न ना स्वर्गी नारगी हो न ना संसारी हो न परिच्छिन्न हो अरे तुम्हारी महिमा तुम्हारी ही महिमा है ऐसे तुम हो एक ने कहा कि देखो जी हमको तो मरने का लगता है डर हम तो दुखी रहते हैं मरने के डर से बड़े दुखी हैं तो जब तुम कहते हो कि अमर हो तो थोड़ा सुख मिलता है इसी से हम तुम्हारी बात बहुत तो मानते हैं अच्छा भाई तुम्हें मरने का डर लगता है कि नहीं लगता है तो नहीं लगता है। तुमको तो मरने का डर नहीं लगता है तो हम तुमको तो अमर नहीं बोलते हैं लेकिन डर लगता है तो तुम्हारा डर छुड़ाने का उपाय क्या है ओले महाराज हमको अज्ञान का ही डर लगता है तो मैं अज्ञानी हूँ हाय हाय नहीं तुम ज्ञान स्वरूप हो बोले अरे इसमें क्या हुआ हमको अज्ञान का डर लग रहा था तुमने उसको छुड़ाने के लिए ज्ञान स्वरूप कह दिया मैंने कहा भाई तुमको डर न लगे तो हम ज्ञान स्वरूप काये को कहें तुमको तुमको डर लगता है अज्ञान का दुख का मृत्यु का, का तुमको डर लगता है इसलिए हम छुड़ाने के लिए बोल रहे हैं यदि तुम बिल्कुल निर्द्वंद हो निर्भ्रांत हो तो हमारे बोलने की जरूरत क्या अच्छा अब आओ जैसे दृश्य एक है और जना जनाद्विक बात के अनुसार दृश्य एक है और उसमें ये प्रत्यय ये वृत्ति है ना? नंत मन की वृत्तियां हो ये उठ उठ करके भेद पैदा करते हैं ये खेत मेरा और ये खेत तेरा और एक ही पंचभूत के बने हुए सब शरीर ये मेरा ये तेरा कौन भेद पैदा करता है वृत्ति तो करती है ना जड़ सत्ता तो समुच एक है इसी प्रकार बिल्कुल इसी प्रकार हम ये कहते हैं सारा चेतन सत्ता बिल्कुल एक है उसमें मेरा और तेरा मैं और तू का भेद केवल वृत्तियां बनाती हैं। अरे बाबा अगर वृत्तियां न होती तो जड़ सत्ता और चेतन सत्ता का भेद ही से होता ये जड़ सत्ता और चेतन सत्ता का भेद भी इन प्रत्ययों ने ही बनाया तो बोले आओ दोनों में से एक ही रखे या तो जड़ ही जड़ रखे हम न रहे या तो है? या तो हम ही हम रहे जड़ न रहे क्योंकि ये प्रत्यय भेद बनाते हैं है तुम्हारा सामर्थ इस जड़ को रख लो और तुम न रहो तुम्हारे नहीं संसार में किसी माई के लाल को ये सामर्थ आज तक पैदा नहीं हुआ कि वो जड़ को तो रख ले और खुद अपने को मिटा दे जड़ है ये मालूम किसको पड़ेगा है ना इसलिए जड़ प्रत्ययमूलक जड़ की जो भेद सत्ता है वो मिटा दी जाएगी मूलक जो चेतन में भेद सत्ता है वो मिटा दी जाएगी परंतु चेतन जो है वो ज्यो का त्यो अखंड ब्रह्म के रूप में ब्रह्म के रूप में रहेगा यही तो यही तो वेदांत कहता है ना ये नारायण पंचपाधिका पर टीका है विवरण उसका नाम है विवरण और विवरण पर टीका है वार्षिक टीका तो का नाम बात तो सुरेश्वराचार्य का भारतिक दूसरा है और विवरण पर ये यह भारतिकीका दूसरी हो तो उसमें इस बात को लेकर के दृश्य सत्ता एक ही है है ना दो तो भिन्न भिन्न नहीं है केवल इंद्रिय प्रत्ययों के वृत्तियों के भेद से जड़ सत्ता में पृथक्व दिखता है तो ठीक है जड़ में पृथक्व का दर्शन इंद्रिय वृत्ति मूलक है क्योंकि जड़ सत्ता इंद्रियों से दिखती है परंतु चेतन सत्ता तो इंद्रियों से दिखती नहीं है इसलिए इन इंद्रियों को क्या अधिकार है कि ये चेतन सत्ता में ये चेतन सत्ता में भेद की कल्पना करें, तो अपने अध्यक्ष अधिष्ठान में ये वृप्तियों को ये कोई अधिकार नहीं है कि भेद की कल्पना करें ये बिल्कुल जड़ को देख देख करके जड़ में भेद की कल्पना कर करके चेतन में ही चेतन में भी भेद करने का इनका इनकी आदत पड़ गई है इनका स्वभाव हो गया है असल में जड़ सत्ता में तो मूलक भेद हो भी सकता है परंतु चेतन में वृत्ति मूलक वृद्धिमूलक मूलक भेद नहीं हो सकता तो ये जो कूटस्थ है अब देखो हर प्रत्यय में अलग अलग ज्ञान हर प्रत्यय में अलग अलग ज्ञानारायण अलग अलग ज्ञान ये कैसे मालूम पड़ेगा ज्ञानों का अलगाव कैसे मालूम पड़ेगा किसी एक को मालूम पड़ेगा कि अनेक को मालूम पड़ेगा तो एक को ही तो मालूम पड़ेगा ना तो काल अप्रत अप्रत्य वस्तु प्रत्यय और एक वस्तु में भी आपको हम नारायण एक बिल्कुल समझ में आने वाला दृष्टान सुनाते हैं सब की समझ में आ जाए पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण का भेद जो है देश में एक है दिख तत्व और उसमें पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण बाहर भीतर का भेद है ये आपको बिल्कुल मनोमूलक मालूम पड़ता है कि नहीं मालूम पड़ता अगर नहीं मालूम पड़ता हो तो देश के बारे में आप विचार कर जब आपको दिक्कतों में माने देश में पूरा पश्चिम का उत्तर उत्तर का भेद जब काल्पनिक मालूम पड़ने लगे तब आप जरा काल के बारे में विचार करना की इसमें आज कल और मिनत और घंटा, है ना? और वर्ष युग मास भूत और भविष्य ये सब बिल्कुल कल्पित है कि नहीं। कल्पित है कि नहीं। आप काल में देखना अगर अच्छा जब देश और काल दोनों का भेद बिल्कुल आपको उधिक मालूम पड़ जाए वृद्धि की उपाधि से वस्तु की उपाधि से तब आप सत्ता में ये जो वस्तुओं के भेद की कल्पना है जैसे देश में पूर्वा पूर्व पश्चिम का, का भेद कल्पित है जैसे काल में क्षण का भेद कल्पित है वैसी वस्तुओं में घट पट मठ आदि का भेद कल्पित है है ना? और वैसे ही होना अखंड ज्ञान स्वरूप में मैं तू या का भेद कल्पित ये तो कहीं भी आप तत्व की दृष्टि से जब पकड़ोगे ना ये तो मैं मेरा की दृष्टि से पकड़ते हो ना हमारा संप्रदाय हमारी जाति हमारा देश हमारा व्यक्तित्व इसकी दृष्टि से पकड़ते हो ना आप मिट्टी की दृष्टि से पकड़ो तो भेद नहीं मिलेगा जल की दृष्टि ये तत्व है आदमी तत्व नहीं, हो नहीं होता आप है ना शरीर खड़ा तत्व नहीं होता माटी तत्व होती है तो केवल मिट्टी की दृष्टि से जल की दृष्टि से अग्नि की दृष्टि से वायु की दृष्टि से आकाश की दृष्टि से दिक की दृष्टि से काल की दृष्टि से जड़ सत्ता की दृष्टि से है ना? और प्रत्यय की दृष्टि से प्रत्ययभाव की दृष्टि से ये सब प्रत्यय की दृष्टि से प्रत्यभाव की दृष्टि से दृष्टि की दृष्टि से दृष्टा की दृष्टि से दृणमान की दृष्टि से हमने ये नाम बताए जान बूझ करके आपको नाम बताए बोला काल की दृष्टि से देश की दृष्टि से द्रव्य की दृष्टि से मिट्टी की दृष्टि से पानी की दृष्टि से आप की दृष्टि से वायु की दृष्टि से आकाश की दृष्टि से इनके अभाव की दृष्टि से मानसिक कल्पना की दृष्टि से दृष्टि की दृष्टि से दृष्टा की दृष्टि से ईश्वर की से माया की से प्रकृति की से अविद्या की दृष्टि से और की दृष्टि से कहीं भी वेद की सिद्धि नहीं होती